श्रोताओं इंकलाब जिंदाबाद मैं हूं पवन और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो साथियों शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर पूरे सप्ताह हम उनके लेखों की श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे तो सुनिए इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बारे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विचार आप सबको तो मालूम ही होगा कि ये नारा भगत सिंह और उनके साथियों को कितना प्रिय था और आज भी भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले लोग इस नारे को पूरे जोश के साथ लगाते हैं और इसे बहुत प्यार व सम्मान की नजर से देखते हैं इस पत्र के बारे में आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया था इसके खिलाफ गुर्जावाला में नौजवान भारत सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया नौजवान भारत सभा भगत सिंह और उनके युवा क्रांतिकारी साथियों का संगठन था तो जब ये प्रस्ताव पास किया गया तो मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय ने इस खबर के आधार पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे की आलोचना की भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मॉडर्न रिव्यू के संपादक को उनके उस सम्पादकी का उत्तर इसी पत्र में दिया था ये पत्र और इसका परिचय हमने लिया है एक किताब से जिसका नाम है भगत सिंह और उनके साथियों के सम्पूर्ण उपलब्ध दस्तावेज इस किताब को राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने छापा है जिसका संपादक हैं सत्यम तो सुनिए इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बारे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विचार संपादक महोदय मॉडर्न रिव्यू आपने अपने सम्मानित पत्र के दिसंबर उन्नीस के अंक में एक टिप्पणी इंकलाब जिंदाबाद शीर्षक से लिखी है और इस नारे को निरर्थक ठहराने की चेष्टा की है आप सरीखे परिपक्व विचारक तथा अनुभवी और यशस्वी संपादक की रचना में दोष निकालना तथा उसका प्रतिवाद करना जिसे प्रत्येक भारतीय सम्मान की दृष्टि से देखता है हमारे लिए एक बड़ी दृष्टता होगी तो भी इस प्रश्न का उत्तर देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस नारे से हमारा क्या अभिप्राय है ये आवश्यक है क्यूँकी इस देश में इस समय इस नारे को सब लोगों तक पहुँचाने का कार्य हमारे हिस्से में आया है इस नारे की रचना हमने नहीं की है यह नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है प्रसिद्ध समाजवादी लेखक अपटन सिंक्लेयर ने अपने उपन्यासों बोस्टन और आइल में यही नारा कुछ अराजकतावादी क्रांतिकारी पात्रों के मुंह से प्रयोग कराया है इसका अर्थ क्या है इसका ये अर्थ कदापि नहीं की सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी स्थायी न रह सके दूसरे शब्दों में देश और समाज में अराजकता फैली रहे दीर्घ काल से प्रयोग में आने के कारण इस नारे को एक ऐसी विशेष भावना प्राप्त हो चुकी है जो संभव है भाषा के नियमों और कोष के आधार पर इसके शब्दों से उचित तर्क सम्मत रूप में सिद्ध न हो पाए परंतु इसके साथ ही इस नारे से उन विचारों को पृथक नहीं किया जा सकता जो इसके साथ जुड़े हुए है ऐसे समस्त नारे एक ऐसे स्वीकृत अर्थ के द्योतक जो एक सीमा तक उनमें उत्पन्न हो गए हैं, तथा एक सीमा तक उनमें निहित है उदाहरण के लिए हम यतीन्द्र नाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं इससे हमारा तात्पर्य ये होता है कि उनके जीवन के महान आदर्शों, तथा उस अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें, जिसने इस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने एवं असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी यह नारा लगाने से हमारी ये लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए ऐसे ही अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वो भावना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार हमें इंकलाब शब्द का अर्थ भी कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लगाना चाहिए इस शब्द का उचित और अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन्न अर्थ एवं विभिन्न विशेषताएं जोड़ी जाती है क्रांतिकारियों की दृष्टि में ये एक पवित्र वाक्य है हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया था इस वक्तव्य में हमने कहा था कि क्रांति यानी इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता बम और पिस्तौल कभी कभी, कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते है इसमें भी संदेह नहीं है की कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते है परन्तु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता यद्यपि ये हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है लोग साधारणतया जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से ही कांपने लगते हैं यही एक अकर्मण्यता की भावना है जिसके स्थान पर क्रांतिकारी भावना जागृत करने की आवश्यकता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियाँ मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। ये परिस्थितियाँ मानव समाज की उन्नति में गतिरोध का कारण बन जाती है क्रांति की भावना ऐसी मनुष्य जाति की आत्मा स्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए जिससे कि रूढ़िवादी शक्तियाँ मानव समाज की प्रगति की दौड़ में बाधा डालने के लिए संगठित न हो सके ये आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव न रहे और वो नई व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे जिससे कि एक आदर्श व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके ये है हमारा वो अभिप्राय जिसको हृदय में रख हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊँचा करते हैं बाईस दिसम्बर उन्नीस सौ उनतीस भगत सिंह बीके दत्त तो श्रोताओं ये था वो पत्र जिसमें भगत सिंह और पडुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद नारे की उत्पत्ति और उसके मतलब को विस्तार से समझाया था कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें सहकार रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर कार्यक्रम पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऐसी भी जुड़ सकते हैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गयी है तो भगत सिंह जयंती ऐसी जुड़े कार्यक्रमों की अगली कड़ी में कल आप फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को इंकलाब जिंदाबाद